ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण के द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस सूत्र में सांख्यों की सत्पदार्थ प्रधान ही होगा और उसमें तदिक्षत इस वाक्य के द्वारा बताया गया गौण होगा इत्या का आशंका दूर की जा रही है इसलिए व्यास जी ने गौणस्चेत इन दो शब्दों से पहले आशंका का संख्यों के अनुवाद किया और न इससे बताया गया यह आशंका हो नहीं सकती अनुचित है तद असत और क्यों अनुचित हैं सत्पदार्थ को प्रधान मान करके उसमें ई क्षण गौण है ये कहना क्यों असत है गलत है तो कहा इसलिए कि सत्पदार्थ का चेतनत्वन रूपे न निश्चय होने से तो सत्पदार्थ चेतन ही है इसका निश्चाय हेतु कौन है इसका उत्तर दिया आत्मशब्दात् चेतन जीव को सत्पदार्थ का आत्मा यानी स्वरूप बताने वाले आत्माशब्द का प्रयोग होने से सत्पदार्थ चेतन है यह निश्चय होता है कहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग है तो सदैव सोमेदमग्राशित इस वाक्य से उपक्रांत जो प्रकरण है उसी प्रकरण में सत्पदार्थ को ईक्षण करता बताने के बाद बताया गया कि सूक्ष्म तेज जल और पृथ्वी का निर्माण सत् पदार्थ ने किया और फिर ये जो सूक्ष्म तेज जल और पृथ्वी है यह अतीन्द्रिय होने से देवता भी अतिद्रिय होते हैं और ये भी अतिद्रिय इसलिए देवता के तरह अतिय हैं परोक्ष हैं ऐसे परोक्षत्व के बोधक देवता शब्द का प्रयोग इन तीनों भूतों के लिए तथा इन तीनों भूतों का उत्पादक सत्पदार्थ के लिए भी सत देवता शब्द का प्रयोग करके एक ईक्षण बताया गया सत्पदार्थ कर्तृक देवता ऐक्षत इमा तीसरो देवता अनेन जीवन आत्मना नाम रूपे अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी ऐसा देवताशब्दित सत ने किया सायम यानी सदैव सौम्य इस वाक्य से उपक्रांत और इस वाक्य से ईक्षणकर्ता के रूप में श्रुति के द्वारा निर्दिष्ट और परोक्ष होने के कारण देवता अतन्द्रिय हैं उसने फिर एक क्षण किया कि ये तीन सूक्ष्म भूत हैं अतन्द्रिय इनमें पूर्व पूर्वकल्पानुभूत अपने औपाधिक जीव स्वरूप से प्रविष्ट होकर इनमें भोग्यत्व की सिद्धि के लिए इनका स्थूलीकरण करूं ऐसा ई यानी संकल्प सत ने किया तो सत के संकल्प को बताते समय सत ने चेतन जीवात्मा को अपना स्वरूप बताया है इस संकल्प में अने न जीवे न आत्मना तो स्वरूप के वाचक आत्मा शब्द का जीव के लिए सत के द्वारा प्रयोग यह ज्ञापन कर रहा है कि सत चेतन जीव को अपना स्वरूप मान रहा है और चेतन जीव सत पदार्थ का स्वरूप तब हो सकता है जब सत को भी चेतन माना जाए और यदि सत्पदार्थ सांख्य शास्त्र परिकल्पित तो जड़ प्रधान होगा तो जड़ का स्वरूप चेतन जीव कैसे होगा तो जीव को प्रधान का स्वरूप मानना तो सांख्यों को भी अभिष्ट नहीं है और वाक्य शेष में जीव को सत का स्वरूप बताया गया है इससे निश्चित होता है कि उपक्रम में जो पदार्थ बताया गया है वह चेतन है और चेतन होने से तद ईक्षत इस वाक्य के द्वारा उसमें मुख्य ही ईक्षण बताया जाएगा गौण ईक्षण नहीं तो ये चर्चा हम लोग कर रहे थे कि तत्र यदि प्रधानम अचेतन गुणवृत्ती इक्षित्री क्षित्री तदेव प्रकृतित्वात् प्रकृतवात्म देवता इति परामृशेत न तदा देंता जीव आत्मशब्देन यदि वहाँ पर सदैव स्वमीश वाक्य में सत्पदार्थ अचेतन प्रधान है तो फिर वही प्रकृत होने से उपक्रम में जिस पदार्थ को कहा गया उसको प्रकृत कहा जाता है तो प्रकृत होने से प्रकृत अर्थ को बताना सर्वनामों का स्वभाव होता है तो शेयम देवता इस वाक्य में सायम इन सर्वनामों से वही सत्पदार्थ सांख्यों को अभीष्ट अचेतन प्रधान कहा जाएगा उसी का परामर्श होगा और उसी का यदि परामर्श होगा तो फिर उस समय न तदा देवता जीवम आत्मशब्दे न अभिद्या तो अचेतन प्रधान रूप देवता चेतन जीव को अपने अपने स्वरूप के वाचक आत्मा शब्द से न कहें यह आपत्ति आएगी जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग देवता के द्वारा करना अनुपपन्न होगा असिद्ध होगा क्योंकि जीव तो चेतन है जीव की चेतनत्व रूपेण लोक में भी और हमारे शास्त्र में भी और आपके शास्त्र में भी प्रसिद्धि ये बता रहे हैं कि जीवो ही नाम चेतन शरीराध्यक्ष प्राणा धारयिता तत्प्रसिद्धेर निर्वचनाच तो चेतन है इस रूप से प्रसिद्ध हैं जो की चेतनविन्न रूपे प्रसिद्धि है और शरीर स्वामी है शरीर भोगायतन है और शरीर रूपी भोगायतन में रह करके भोगता यह चेतन पुरुष है ऐसा और वो क्या करता है प्राणा नाम धार जब तक शरीर में चेतन जीव के अवस्थान का हेतुभूत प्रारब्ध रहता है तब तक जीव इस शरीर में रहता है अपने भोगायतन में प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए और फल के फलोपभोग के उपकरण जो प्राण शब्दित मुख्य प्राण तथा वागा दिया है इंद्रिया उन इंद्रियों को भी धारण करता है स्थित रखता है और जब प्रारब्ध समाप्त होता है शरीर में से फिर इन सब इंद्रियों को लेकर के साथ में दूसरे भोगायतन में चला जाता है इसे गीता का पंद्रह अध्याय बताता है शरीरम यद वापनोति यक्रामती स्वर गृहत्व तानी संयाति वायुर्गंधान इवास जब यह जीवात्मा शरीरांतर का ग्रहण करता है और इस शरीर को छोड़ता है तो इस शरीर से शरीर में फलोपभोग के उपकरण के रूप में स्थित अपने अपने गोलकों में जो प्राण शब्दित इंद्रियां हैं उन्हें उन गोलकों से निकाल करके साथ में ले जाता है और जो भोगायतन मिल रहा है भावी प्रारब्ध का फलोपभोग करने के लिए उस भोगतन में स्थित कर देता है स्वयं भी स्थित होता है जितने दिन रहना है उतने दिन उस शरीर में इन भोगोपकरणों को स्थापित करता है इसलिए उसे कहा जाता है प्राणानाम नाम धारयिता यह जीव चेतन है शरीर स्वामी है और शरीर में इंद्रियों की स्थिति का कारण है इसलिए इंद्रिय धारयिता कहलाता है इंद्रियों का प्रयोजक है ये कैसे निश्चित हुआ वो चेतन है शरीर स्वामी प्राणों का धारयिता है करके कहते तत्प्रसिद्धेर और निर्वचनाच लोक में चेतनत्व रूपे न जीव की प्रसिद्धि होने से तत्प्रसिद्धि का अर्थ करते हैं टिका में टिकाकार की लौकिक प्रसिद्धे तत्प्रसिद्धि का अर्थ कर दिया और निर्वचनात् अर्थ करते हैं निर्वचन का होता है युत्पत्ति और युत्पत्ति का अर्थ कर रहे हैं जीव प्राण प्राणधारणे इति धातोर जीवती प्राणा इति निर्वचनाच एक तो प्रसिद्धि होने से और दूसरी दूसरा ये योगिक अर्थ भी जीव शब्द का चेतन में ही घटित होने से जीव शब्द का मुख्यार्थ चेतन ही माना जाएगा आगे भाष्य में है निर्वचनाच्य के बाद में स कथम अचेतन प्रधान आत्मा भवेत तो स अने जो चेतन जीवात्मा है वह सशब्द का अर्थ है अचेतन प्रधानस्य आत्मा कथम भवे अचेतन जो प्रधान है उसका स्वरूप कैसे होगा अचेतन से प्रधान आत्मा कथम भवेत? आत्मा ही नाम स्वरूपम तो आत्मा का मतलब होता है स्वरूप तो चेतन जीव अचेतन प्रधान का स्वरूप कैसे होगा दोनों का तो विरुद्ध स्वरूप है जैसे अंधकार का प्रकाश स्वरूप नहीं हो सकता दोनों विपरीत होने से तो आत्मा ही नाम स्वरूपम और न अचेतन से प्रधान से चेतन जीवो जीवस्व भविमर् अचेतन प्रधान का चेतन जीव स्वरूप होना संभव नहीं है अथ तो चेतन ब्रह्म इत्यादि का इवतरण है टीका में अवतरण तो नहीं है सीधे प्रतिग्रहण करके अर्थ करेंगे तो उपंक्ति को देखिए पहले भाष्य में अथ तू चेतन ब्रह्म मुख्यम ईक्षित्री परिगृह्येत तस्य जीव विषय आत्मशब्द प्रयोग उपपद्यते तो सिद्धांत मत के अनुसार यदि सत्पदार्थ ब्रह्म है उचेतन है तो सदैव सौम्य इदमक इस वाक्य में शब्द का अर्थ चेतन ब्रह्म को स्वीकार किया जाए यदि तब तो चेतन ब्रह्म के द्वारा नाम रूप के व्याकरण में जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग करना उचित है क्योंकि जीव भी चेतन और ब्रह्म भी चेतन तो चेतन ब्रह्म का औपाधिक स्वरूप जीव हो सकता है और उस औपाधिक रूप से सूक्ष्म कार्य में प्रविष्ट होने का संकल्प किया सत्पदार्थ ने ये बन सकता है यदि सत्पदार्थ चेतन होगा तो और हम सत्पदार्थ चेतन ब्रह्म ही मानते हैं वेदांती इसलिए वेदांती के मतानुसार तो आत्मा शब्द का प्रयोग उपपन्न है सत्पदार्थ चेतन ब्रह्म होने से और सांख्यों के अनुसार सत्पदार्थ ब्रह्म न होने से अचेतन प्रधान होने से सेयम देवता ऐक्षत इस वाक्य में आत्मा शब्द का प्रयोग जीव के लिए अनुपपन्न होगा सांख्य मत में युक्तियुक्त नहीं होगा आयुक्त माना जाएगा अनुपन्न का अर्थ होता है अयुक्त कहा कि अथतु अथ तो चेतन ब्रह्म तस्य जीव विषय आत्मशब्द प्रयोग उपपद्यते तथा वो तथा आगे हैं, तो थोड़ी टीका देखिए तो स्वप्ने तो बिंब प्रतिबिंब्योलोके भेदस्थर्शना जीवो ब्रह्मण सत आत्मा इति युक्त तो ये कहते हैं स्वपक्षेतु स्वपक्ष में स्व शब्द से ग्राह्य है सिद्धांती, सिद्धांती यानी वेदांती। तो स्वपक्ष शब्द का अर्थ निकलेगा वेदांत पक्ष वेदांतियों का मत तो वेदांती के मत में तो बिंब और प्रतिबिंब का लोक में जो भेद दिखता है वह कल्पित है और वास्तविक रूप से बिंब प्रतिबिंब का आपस में अभेद ही है तो जीव तो ब्रह्म का प्रतिबिंब है ब्रह्म बिंब है तो बिंब रूप जीव ब्रह्म प्रतिबिंब रूप जीव इन दोनों का भेद लौकिक बिंब प्रतिबिंब के तरह कल्पित होगा और वास्तविक होगा अभेदी इसलिए बिंब के द्वारा सत्पदार्थ जो चेतन ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार और उस चेतन ब्रह्म रूपी बिंब के द्वारा औपाधिक अपने प्रतिबिंब के लिए स्वयं का स्वरूप बताने वाले आत्मा शब्द का प्रयोग उपपन्न होगा उचित होगा सिद्ध हो सकता है प्रयोग वेदांति के अनुसार ये कहा गया कि स्वपक्षे तो बिंब प्रतिबिंब योके भेद से कल्पितत्व दर्शनात् जीवो ब्रह्मण स्वत आत्मा इति युक्त चेतन जीव ब्रह्म का औपाधिक स्वरूप है प्रतिबिंब होने से बिंब का औपाधिक स्वरूप होता है प्रतिबिंब ये वेदांत मत में युक्त है इस प्रकार सूत्रस्थ जो आत्मशब्दात ये हेतु है ना सत्पदार्थ में चेतनत्व का निश्चायक आत्मशब्दाथ हेतु है और सत्पदार्थ में चेतनत्व का निश्चय तदैक्षत इस वाक्य में ई क्षण सत्पदार्थ में मुख्य ही होगा गौण नहीं होगा इस अर्थ का निश्चय एक है सत्पदार्थ में चेतनत्व निश्चय इस हेतु से तद एक क्षत तो इस वाक्य में सत्पदार्थ में ई क्षण मुख्य होगा गौण नहीं होगा ये निश्चित होगा और सत्पदार्थ में चेतनत्व का निश्चय होगा चेतन जीव के लिए सत के द्वारा अपने स्वरूप के वाचक आत्मा शब्द का प्रयोग करना अन जीवनात्मना यहां पर इस प्रकार सूत्रस्थ जो आत्मशब्दात ये अंतिम पद है ना इसकी एक प्रकार से व्याख्या हो गई अब प्रकारांतर से व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं आत्म की तथा इत्यादि से तथा इत्यादि भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका को देखिए जीवस सत्शब्द प्रति सन न सन्न इति उत्वा सतो जीव प्रति आत्मशब्दा न इति प्रधानमंत्री विधांतरेण तथेति तो विधा कहते हैं प्रकार को और विधांतर का अर्थ हो जाएगा प्रकारांतर एक प्रकार हुआ अनेन जीवेन आत्मना इस वाक्य में जीव के प्रति सत के स्वरूप का वाचक आत्म शब्द का प्रयोग होने से सत चेतन है ये बताना सत्य चेतनत्व का निश्चायक आत्मशब्दात् पद का एक प्रकार से व्याख्यान होना और प्रकारांतर से व्याख्यान होगा कि जीव के स्वरूप के वाचक आत्मा शब्द का सत के लिए प्रयोग यह के स्वरूप के वाचक जीव के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग था आने जीव जीवे न आत्मना इसमें सत का औपाधिक स्वरूप जीव है ये बताने के लिए अब जीव का वास्तविक स्वरूप सत है इसे बताने के लिए जो आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है वो प्रकारांतर हुआ और उस प्रकारांतर से भी आत्म शब्दात इस सूत्रस्थ हेतु की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं इसलिए लिखा टीकाकार ने कि जीवस्य से सत्शब्दार्थम प्रति आत्म आत्मशब्दा इति प्रधानमंत्र तो सत पदार्थ प्रधान यानी जड़ नहीं है अभी तो चेतन है सत ये सत पदार्थ के प्रति जीव के जीव सत्पदार्थ का स्वरूप होगा इसे बताने वाले अन्य जीवन आत्मना इस वाक्य का उदाहरण देकर के व्याख्यान हुआ अब आगे कहते हैं सतो जीवम प्रति आत्मशब्दार्थ सत के लिए जीव के स्वरूप के वाचक आत्माशब्द का प्रयोग होने से भी सत्पदार्थ प्रधान नहीं होगा इस प्रकारांतर से हेतुं व्याचे यानी सूत्रस्थ हेतु है आत्मशब्दात् सत्पदार्थ में चेतनत्व का निश्चायक जो हेतु है आत्म इसकी व्याख्या प्रकारांतर से करते हैं भगवान्ष्यकार तथा इत्यादि वाक्य से तो में है तथा स यह एशो अनिमा एतद इदं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत तो स आत्मा इति इति सद आत्मशब्देन स्वेत तो चेतनस्य प्रकृत तो आत्मत्वेन आत्माश्य तो ये कहते हैं कि उपसंहार में स येशो अनिमा यह वाक्य है इसमें तीन सर्व नाम है स यह और ए सह तो उपक्रम में जिसे सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सत सत्कहा उसका परामर्शक है उपक्रमस्थ सत्पदार्थ का स और यह ये परामर्शक है प्रसिद्ध अर्थ का अन्यत्र उपनिषदों में जगत कारण के रूप में प्रसिद्ध जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद प्रसिद्धजो रूपेन आत्मा आत्मा इद् एक एव अग्र आसी इत्यादि में जो प्रसिद्ध है एक आत्माचेतन और ये जो ये यानी जगत कारणत्व रूपे न प्रतिपादित तो उपक्रम में जिसको सत कहा तदय क्षत इस वाक्य ने जिसे ईक्षिता कहा और तत्जो क्षत से लेकर के यहाँ तक के ग्रंथ से जिसे ये कहा गया जगत का कारण है सन्मूला सौम्य इमा प्रजा सदातना सन प्रतिष्ठा इत्यादि वाक्य में इसी सत्वो ही इमा प्रजा शब्दित समस्त संसार का उत्पत्ति स्थिति लय हेतु बताया गया वो स शब्द से ग्राह्य है पदार्थ। और वो कैसा है तो कहते हैं अणिमा वह अणिमा है अणिमा का अर्थ है अति सूक्ष्म ये जगत तो स्थूल है लेकिन इसका बीज जो सत्पदार्थ है वह अनिमा है अनिमा का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म इसे समझाने के लिए एक प्रयोग करके दिखाया ना वहां पर उद्दालक जी ने क्या प्रयोग करके दिखाया? उनके आश्रम में भी एक वट वृक्ष था विशाल जैसा भोजनालय के सामने है और उस समय बहुत फल आए हुए थे तो लगता है अपना ज्ञान यज्ञ जिन दिनों में होता है उन्ही दिनों में अभी जो एक दो महीना पहले फल थे ना उन्हीं दिनों में ये सद्विद्या की का उपदेश श्वेत केतु को किया होगा उदालक जी ने जिन दिनों में वट वृक्ष में बहुत फल आते हैं अभी एक दो महीना पहले काफी फल थे ना वो गिर रहे थे काफी है नमक का दृष्टांत तो है आचार्यवाण पुरुषो वेद इसके लिए और वट वृक्ष के वट धाना का दृष्टांत है सूक्ष्म के लिए कारण कारण के सूक्ष्मता के लिए वाना वट धाना, धाना कहते हैं वट के बीच को तो श्वेत केतु को कहा कि ये सामने पेड़ देख रहे हो उसमें लगे हुए फल दे, देख रहे हो अनेक उनमें से एक फल तोड़ करके ले आओ और गया श्वेत केतु जानना चाहता था कि स्थूल जगत का कारण अणिमा कैसे होगा अत्यंत सूक्ष्म कैसे होगा तो कहा और तुरंत उठ करके एक फल तोड़ करके लाया तो कहा यह है फल कहा इसको तोड़ो तो तोड़ा कहा इसमें क्या देख रहे हो तो कहा कि इस फल के अंदर तो मैं देख रहा हूं अनेक वट बीज वट धाना देख रहा हूं तो कहा उस उन अनेक बीजों में से इस फल के अंदर जो अनेक है बीज उसमें से एक बीज उठा लो एक बीज को उठा लिया तो कहा इसको तोड़ो उस बीज को जैसे फल को तोड़ा इस उस बीज को तोड़ लो तो बीज को बीज को नाखून बड़े हुए होंगे तो तोड़ दिया नाखून से तो कहा इस बीज के अंदर क्या देख रहे हो टूटे हुए बीज के अंदर तो कहा इसके अंदर क्या दिखेगा ये तो स्वयं ही इतना सूक्ष्म है तो इसके अंदर का आंख से कुछ नहीं दिख रहा तो कहते हैं भले ही इस वट धाना के बीच में तुम दो टुकड़े करने के बाद कुछ नहीं देख रहे हो लेकिन सामने जो इतना विशाल वटवृक्ष देख रहे हो ना इसी एक वटवृक्ष के बीज के अंदर हो था, एक वटवृक्ष के बीज के अंदर ही इतना विशाल वटवृक्ष होता है कि नहीं लेकिन बीज के अंदर देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा उसको देखने के लिए वो सारी प्रक्रिया उस, वो अंकुरित हो जाए फिर बढ़े और कार्य रूप दिखता है तो कार्य उसी बीज का कार्य है ये स्थूल वृक्ष कई किलोमीटर में फैला हुआ ऐसे कहते ये सारा संसार जो है ना ये इसी सदअिमा में स्थित है जैसे वट वृक्ष के अंदर वट वृक्ष के बीच के अंदर वट वृक्ष विद्यमान है यदि ना होता तो फिर वट वृक्ष के लिए वट वटकनिका की ही क्यों आवश्यकता पड़ती यदि चने के अंदर चने का पेड़ ना होता तो चने का पेड़ चाहने वाला क्यों चने का बीज ही खरीदता पास में जो गेहूं है वही डाल देता खेत में तो उससे चने उगाते ऐसा नहीं होता ना तो ऐसे वटवृक्ष दूसरा पैदा करने के लिए उसी वटकनी का की आवश्यकता है सूक्ष्म वो लग जाए तो उसी से स्थूल वट बनता है अर्थ उसके अंदर है नहीं तो उसकी अपेक्षा ही न पड़ती तो है तो तो नहीं नहीं आणी का ही ये जो है सत पदार्थ उसी के लिए है सत् पदार्थ के लिए ही है कारण के लिए जिसको उपसंहार में जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण कहा गया वह सत ये सब्द का अर्थ है सशब्द का अर्थ है उपक्रम में बताया गया और येष है उपसंहार में बताया गया ये क्या है तो अणिमा है यानी अत्यंत सूक्ष्म है और ऐतद आत्मीय इदम सर्वम तो इदम सर्वम वह वटवृक्ष वट स्थानीय जो चक्षुराधि इंद्रियों से दिख रहा है संसार पूरा प्रपंच है इदम सर्वम जैसे वट वटकनिका के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है उसके कारण के अंदर लेकिन वही कार्य रूप धारण करती है वट वृक्ष वटकनिका तो वही वृक्ष के रूप में दिखती है तो इस समय जो दिख रहा है कार्य प्रपंच उसे ईदम सर्व शब्द से कहा और ऐतदात्म्यम इदम सर्वम एतद आत्मत आत्म्यम हाँ, इदम सर्वम है ना तो ऐतद आत्मीय का अर्थ है ये शब्द से ग्राह्य है ये प्रकृत है ए तद आत्म में एतद में जो एतद इतना है ना वो शब्द का रूप है तो याने ये तत्त यानी यह प्रकृत सत्पदार्थ और वो है आत्मा जिसका उसे कहा जाएगा ये तद आत्म इदम सर्वम और उसका एक धर्म है या स्वार्थ में क्षय प्रत्यय करिए एतद आत्मन भाव एतदात्मीम शय प्रत्यय होकर के ए तदात्मी बना उसका अर्थ है एक शब्द से ग्राह्य जो सदअिमा है वही है वास्तविक स्वरूप जिसका उत्पत्ति स्थिति लय के समय भी यदि यह संसार है करके दिख रहा है तो किसके कारण तो वेदांत में कारण रूप से ही कार्य सत है और कार्यात्मना कल्पित है मिथ्या है तद अनन्यम आरम्भ शब्दादिभ्य यहाँ पर ये बताया गया है ये है सूत्र ब्रह्म सूत्र का इस अधिकरण में बताया कि कार्य और कारण इन दोनों का आपस में अनन्यत्व है अभेद है ऐक्य है कारणात्मना ही कार्य सत है कभी भी कारण से कार्य को अलग करके नहीं दिखाया जा सकता जैसे वस्त्र मात्र को नहीं दिखाया जा सकता तंतुओं से अलग करके कल्पित है मिथ्या है अनिर्वचनीय है नाम मात्र है विकार विकारो वाचारंभ विकारो नाम कहा गया तो ये तो इदम सर्व तो विकार है वृक्ष के तरह वह वाचारंभ है का मतलब कल्पित है और मृति का सत्यम के तरह सदैव सत्यम इस दृष्टि से यहां पर कहा कि तत्सत्यम तत् कारणम कारणात्मक जो सत्पदार्थ है वही सत्य है और विकार वाचारंभन है और स आत्मा जो सत्य अबाधित सत्य वह सब की आत्मा है स आत्मा तो स यानी वो सत ये ये सो शब्द से ग्राह्य और वह आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप है किसका सर्वेशा प्राणी नाम सभी प्राणियों का वास्तविक स्वरूप वही है सत ही है तो जिस कारण से प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप ओ सत है तो उदालक जी श्वेत केतु को संबोधित करके उपसंहार में कहते हैं हे श्वेत के तो तत्व तो त्व तदअसी तो तुम भी वही हो वह यानी कौन जो सब का स्वरूप है सबकी आत्मा है वही तुम्हारी भी आत्मा है ने तुम्हारा भी वास्तविक स्वरूप है और जो कार्यक्रम संघात देख रहे हो ये तो कार्य है कार्य होने से वाचारंभ है और इसी कार्यात्मक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ संसर्ग करके अज्ञान वशात अपने आप को उससे अलग सा देख रहे हो जब तक शरीर त्रय के साथ आविद्यक तादात्म्य अभिमान रूप संबंध रहेगा तब तक तुम सत होते हुए भी अपना सदरूप अनुभव नहीं कर पाओगे हो तो सत ही लेकिन सत का सतस्वरूप का अनुभव करने के लिए शरीर त्रय से स्वयं का विवेक करना पड़ेगा आत्मनात्म विवेक करना पड़ेगा और शोधित जो तमर्थ हैं शरीर त्रय से विलक्षण उसका स्वरूप और उपक्रम में बताए गए सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो सत का स्वरूप केवल चेतन मात्र है उपाधि से विविक्त स्वरूप चेतन मात्र है और तुम वो चेतन जो सत हैं तदात्मक ही हो तो यहाँ पर सत को चेतन जीव का स्वरूप बताया जा रहा है वहां सत का स्वरूप जीव को बताया गया था सृष्टि के प्रसंग में अब में ये जो औपाधिक जीव है चेतन उसका वास्तविक स्वरूप निरुपाधिक चैतन्य है ये कहा जा रहा है कि वो तुम हो निरुपाधिक चेतन ब्रह्म तो यहां सत को चेतन जीव का स्वरूप के वाचक स आत्मा यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग होने से सत में चेतनत्व का निश्चय होता है और सत का चेतनत्व रूपेण निश्चय होने से तदक्षित वाक्य में ई क्षण गौण नहीं है ऐसा हम कह रहे हैं ये व्यास जी गौणश्चैन नात्म शब्दात् इस सूत्र से कहना चाहते हैं ये हैं। तो ये लिखते हैं कि स एष अणिमा एकदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्मसी तो श्वेतकेतो स आत्मा सद अनिमानम तो प्रकृत सदनीम ये सद सौम्य इसे कहा जाता है प्रकृत अत्यंत अत्यंतूक्ष्मत्पदार्थ प्रकृत सदनीम का में बताया गया अति सूक्ष्म जो सत्पदार्थ वह आत्म आत्मशब्देन उपदश्य स आत्मा इत्यादि में उसे आत्मा शब्द से बताया गया और फिर सभी की आत्मा वही है ये दिखा करके यानी सद आत्माशब्दे न सद्निमानम आत्मान उपदिशती ऐसा अन्वय करना और फिर श्वेत केतु को उदालक जी विशेष करके कहते हैं कि हे श्वेतकेतु तो तत्वसी इति चेतनस्य श्वेत केतु तो आत्म आत्मत्व यानी स्वरूपत्व उपदिशती तो चेतन जो श्वेत केतु है उसका स्वरूप सत है इस रूप से तत्वमसी इस वाक्य से बताते हैं इससे निश्चित होता है कि सत पदार्थ चेतन है थोड़ी सी टीका है टीका को देखिए स यह सदाख्यशो अनिमा परम सूक्ष्म तो स एष ये सर्वनाम सत्पदार्थ के परामर्शक हैं उपक्रम में बताया गया जो उसके परामर्शक हुए स यह यश और ये अनिमा का अर्थ है जो उपक्रम में बताया गया सत्पदार्थ है वह अनिमा है यानी अति सूक्ष्म है अनिमा का अर्थ करते हैं परम सूक्ष्म और ऐतद आत्मकम् इदम् सर्वम ए तद ना होकर के ए होना चाहिए ये पर आई की मात्रा नहीं होनी चाहिए या तो ऐ हो नहीं तो ए तो ये तद आत्मकम सर्वम जगत ये सारा जगत जो है इसी के कारण सत्सा प्रतीत हो रहा है इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना वाद अमृष व भाति सकलम रज्जो यथाही भ्रम राम कौन है तो कहते ब्रह्मादि सारा जगत जिसकी सत्ता से अमृष ने सत्सा प्रतीत होता है स्वयं तो असत है सारा ब्रह्मादि जगत लेकिन जिस राम की सत्ता से सत्सा दिख रहा है भास रहा है विद्यमान सा भास रहा है वे राम नाम के ईश्वर हैं उनकी हम है वंदना करते हैं हाँ तो किस प्रकार वो अमृषा ही अमृषा सा भास रहा है मृषा होता हुआ भी कहते मंद अंधकार में जैसे रस्सी के कारण सर्प रस्सी की सत्ता से सत्सा दिखता है वास्तविक लगता है जब तक भ्रांति है नहीं तो जिस समय भ्रम हो रहा है उस समय भी उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो तो मिथ्या सर्प से कोई डरता थोड़ा ही है डर नहीं लगना से ना जब तक डर लगेगा तब तक वो सत्य सा दिखता है सत्य न होता हुआ भी सत्य दिख रहा है इसलिए डर लगता है वो क्यों सत्य दिख रहा है वो सर्प न होता हुआ भी तो रज्जु के कारण रज्जु सत्य है और उस सत्य रज्जु के कारण सर्प भी सत्य सा दिख रहा है और डर लग रहा है ऐसे ये संसार सर्प के तरह है रस्सी के तरह है राम और इसी सत्य राम की सत्ता से सत्तावान संसार प्रतीत हो रहा <coughs> ऐसे यहां पर कहते हैं कि ये तद आत्मकम इदम सर्वम जगत ये सारा जगत जो है ना रामायण के राम और उपनिषदों का ब्रह्म और सदविद्या में सत्पदार्थ ये अलग अलग नहीं रामायण के राम ही शिवमेमन के शिवजी ही यहा चांदों की के उपनिषद के छठवे अध्याय का सत पदार्थ है औ सत पदार्थ है छांदों की उपनिषद का छठवा अध्याय पढ़ेंगे तो उसे सत नाम से कहा जाएगा रामायण में राम नाम से कहा जाएगा और शिव शिवमहिमन में शिव इस नाम से कहा जाएगा ये ना भागवत में कृष्ण नाम से कहा जाएगा इसलिए मंगलाचरण में व्याजय ने लिखा सत्यम परम धीमहि उस सत्य का मैं अनुसंधान करता हूँ ध्यान करता हूँ और भागवत महात्म्य के मंगलाचरण में कहा सच्चिदानंद रूपा विष्वत्पत्ति तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णा व्यव नुम तो सच्चिदानंद स्वरूप उपनिषदों का तो ब्रह्म ही तो है और वही ये तो युवा भूता जाता जीवंती ययंती अभिशंश जिज्ञास स्वतद ब्रह्म के अनुसार ब्रह्म है और कृष्ण को व्यास जी ब्रह्म कह रहे हैं कृष्ण को सच्चिदानंद रूप कह रहे हैं और जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण कह रहे हैं और ब्रह्म सूत्र में वही व्यास जी इस सूत्र से बता रहे हैं ब्रह्म को जगत का कारण भागवत में कहते हैं कृष्ण जगत का कारण है और ब्रह्म सूत्र में कहते हैं ब्रह्म जगत का कारण है तो ब्रह्म सूत्र का ब्रह्म और भागवत का कृष्ण ये दो अलग अलग नहीं है व्यास जी के दृष्टि में नाम बदल गया लेकिन उपनिषद वेदांतियों का ब्रह्म और भागवत का कृष्ण व्यास को पूछो राम जी रामायण के और उपनिषदों का ब्रह्म ये दोनों एक है सब नाम बदल गए तत्व वही है तो इसलिए कहते हैं कि ये तद आत्मकम इदम सर्वम जगत इसलिए सिया राम में सब जग जानी ये कहते हैं तुलसीदास जी तो ये सारा जगत शीआ राम स्वरूप ही है सीता के राम स्वरूप ही है और यहां उपनिषेदे कह रहे हैं कि सत्स्वरूप है तो तत्सदैव तत्सत्यम पद की व्याख्या है तत् यानी सदैव सत्यम यानी अबाधितम ऐसा क्यों सतरूपी कारण को ही सत्य क्यों कहा जा रहा है और जगत को क्यों सत्य नहीं कहा जा रहा कहते इसलिए कि विकारस्य से मिथ्यात्वात्थ वाचारम्भनम विकार और स यानी स आत्मा इसकी व्याख्या की जा रही है तो स का अर्थ करते हैं स यानी पदार्थ सर्वस्व आत्मा उप सब की आत्मा वास्तविक स्वरूप है हे श्वेत के तो त्वच नाशी संसारी तुम तो जन्म मरण उत्पत्ति विनाशशील जो ये कार्यकरण संघात हैं उसके साथ आविद्यक तादात्म्य करके अपने आप को कार्यकरण संघात के धर्म जन्म मरण वाला समझ रहे हो लेकिन शास्त्र के दृष्टि में नास तुम तुम संसारी तुम संसारी यानि जन्म मरण वाले नहीं हो संसारी का अर्थ है जन्म मरण संसार का अर्थ है जन्म मरण संसारी का अर्थ है जन्म मरण अपना मान रहा है जो जो मानता है कि मेरा जन्म हुआ जो मानता है मेरी मृत्यु होगी वो है संसारी रजो मानता है कि न जायते वा व न भूत भविता भवितावान भूय अजो नित्य नित्यशाश्वत पुराणों न हन्यते हन्य शरीरे शरीर के जन्म से मेरा जन्म नहीं होता शरीर के मरने से मेरी मृत्यु नहीं होती जन्म मरणशील कार्यक्रम संघात से मैं बिल्कुल अलग हूं ऐसी जिसकी मान्यता है वो है असंसारी और अपने आप को शरीर के उत्पत्ति से उत्पत्ति मान शरीर के मृत्यु से मृत्यु वाला समझता है वो है संसारी और शास्त्र दृष्टि प्रदान कर रहे हैं श्वेत केतु को उद्दालक जी कि तुम नासी संसारी तुम जन्म मरण रूपी संसार वाले नहीं हो तो क्या हो फिर तो जो हो समस्त जगत का अधिष्ठान है विवर्त उपादान कारण है जिसे एक में वितीय कहा गया उपक्रम में वह सत ही तुम हो तत्नी वो, वो तुम हो जिसकी ज... जिसकी उत्पत्ति और मृत्यु नहीं होती है तो नाशी त्वच नाशी संसारी किंतु तदेव सद अबाधितम सर्वात्मक ब्रह्मासि। तो जो अबाधित सर्वात्मक ब्रह्म है सबकी आत्म स्वरूप ब्रह्म है वो तुम हो मेरे पुत्र नहीं हो एक पिता अपने पुत्र को समझा रहा है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो किंतु समस्त जगत का वास्तविक स्वरूप जो सत है तदात्मक हो वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है ये उद्दालक जी रूपी पिता अपने पुत्र श्वेत को समझा रहे हैं और एक मदालसा हुई है वो अपने पुत्र को समझाती है माता शुद्धो सी बुद्धो इत्यादि से कि तुम तो मेरे पुत्र नहीं हो तुम्हें जन्म देने वाली मैं तुम्हारी मां नहीं हूं अपितु तुम तो समस्त जगत के अधिष्ठान हो शुद्ध हो बुद्ध हो यानी नित्य चिद्रूप हो जड़ मेरे पुत्र के रूप में जो कार्यक्रम संघात प्रकट हुआ है तदात्मक नहीं हो बुद्ध हो यानी चेतन हो शुद्धो बुद्धो से बुद्धों से निरंजनों से कोई तुम्हारे अंदर अंजन यानी मल नहीं है निर्मल हो उपाधि रहित हो निर्विशेष हो है मदालसा कौन से ग्रंथ में योगशिष्ठ आदि में है, है? क्या आय उपनिषद में वो तो आय तेरे में होगा लेकिन इधर जो है वो योगाशिष्ट वगैरह में है और ये तो ये उन्हीं के मुख से निकले हुए श्लोक है माँ के जो पालने में डाल करके बच्चों को माताएं सुलाती हैं ना तो वो बोलती हैं भजन कुछ तो ये बोलती हैं कि वेदांत का उपदेश करती हैं सो जाओ तुम तो ऐसे हो शुद्धोशी बुद्धोशी इत्यादि से हाँ संसार माया परिवर्जितोसी ये हैं वो मिलते हैं श्लोक पूरे तो नासीसारी कि तदेव सदबाधि सर्वात्मक इति श्रुत्यर्थ ये श्रुति का अर्थ है कौन से सेत्म्य स ये ये अनिमा येषो अणिमातदात्म्यम इद से लेकर के तत् तोमसी के तो यहां तक जो श्रुति भाष्य में बताई है ना वो छांदो उपनिषद के आठवे छठवे अध्याय में आठवे खंड में उपसार में आती है इस श्रुति वाक्य का ये अर्थ है जो टीका में बताया गया तो इत्यत्र इत ये जो लिखा है ना कि स आत्मा इति उसके साथ अन्वय करना का प्रकृतम ये श्वेत केतु के बाद में भी है ना इति शब्द इति अत्र इस श्रुति वाक्य में उपदिशति श्वेत चेतन से श्वेत केतु तो आत्मत्वन श्वेत केतु के आत्मा के रूप में सद अनिमा को बताया जाता है कहां पर तो तत्व से श्वेत केतु तो इस वाक्य में आगे हैं एक वाक्य और टीका में हे श्वेत केतु तो तवच नाशी संसारी किंतु तदेव सद सदबाधि सर्वात्मक ब्रह्मासी इति श्रुत्यर्थ तो हे श्वेत के तो ऐसा संबोधन करके कह रहे हैं कि चेतनात्मकत्वात् अतचेतनात्मकवाद एव इति वाक्य शेष ये बा बाकी है ना हम तो ऊपर वाली लाइन पढ़े थे तो अतचेतनात्मकत्वात सत चेतनम इति वाक्य शेष यहाँ पर उपदिशति के बाद में थोड़ा वाक्य शेष होना चाहिए इतना कि अतः चेतनात्मकत्वात् सत चेतनम एव इतना थोड़ा शेष जोड़ना है तो अतः का अर्थ है इस कारण से यानि आत्मशब्द का प्रयोग होने से यानी चेतन का स्वरूप होने से सत्पदार्थ चेतन ही है और चेतन प्रधान नहीं है ये निश्चय होता है सत्पदार्थ का चेतनत्व रूपेण आत्मशब्द का प्रयोग होने से और चेतन त्वन रूपे निश्चय होने से ई मुख्य ही होगा ये समझना यहां तो इस पद की व्याख्या पूरी हुई तो इसलिए उपदिशती के पास में जो कौमा लगा ना पूर्ण विराम होना चाहिए मात्री में। भाष्य में चेतन से श्वेत के तो आत्मत्वे वाक्य पूरा है अब शंका करते समय सांख्यों ने ईक्षण के गौणत्व के लिए सत का ईक्षण गौण होगा इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया था तेज और जल का कि जैसे तेज और जल जड़ होने से उनको भी ईक्षिता बताया गया तो आपको भी मानना पड़ेगा वह ईक्षण जल और तेज में गौण है तो फिर वहां दो में गौण है तो सत में भी गौण ही मान लो ऐसा जो सांख्यों ने कहा था उसका निराकरण कर रहे हैं अब तेज वस्तु इत्यादि से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल